दूसरा प्रश्न मैं सांसारिक अर्थों में सब सुखी हूं लेकिन फिर भी सुखी नहीं मेरे दुख का कारण भी समझ में आता नहीं आप मार्गदर्शन दें सांसारिक अर्थों में जो सब्भा सुखी होता है उसे ही पहली बार पता चलता है कि सुख में कुछ सार नहीं दुखी को तो पता ही नहीं चलता दुखी तो इसी आशा में जीता है कि सांसारिक सुख मिल जाएंगे तो सब ठीक हो जाए दुखी आदमी की आशा में बड़ी जीवंतता होती दुखी आदमी की आंखों में आशा की ज्योत होती सिर्फ सुखी आदमी की आंखों से आशा की ज्योत खो जाती इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि सिर्फ सुखी आदमी तथाकथित धार्मिक अर्थों में सुखी आदमी ही सांसारिक अर्थों में सुखी आदमी ही धार्मिक यात्रा पर निकल सकता है जब तुम्हारे पास सब तथाकथित सुख हैं और फिर भी सुख नहीं है तब एक बात साफ हो गई कि इस संसार में सुख नहीं हो सकता है बाहर से जो तुम इकट्ठा कर सकते थे कर लिया तुम अब एक स्थिति में हो जहां सारे भ्रम टूट गए जहां सारी मृग मरीचिकाओं के सपने उखड़ गए तुमने घूंघट उठा के देख लिया भीतर कुछ भी नहीं भीतर कोई भी नहीं भीतर रिक्तता है अड़चन जरूर होती है जब कोई सांसारिक अर्थों में सब भांति सुखी होता है तो उसको अड़चन होती है कि फिर मामला क्या है अब मुझे चाहिए ऐसा तो कुछ भी नहीं सब मेरे पास है धन है पद है प्रतिष्ठा है परिवार है सब भांति सुखी मुझे होना चाहिए यही तो मैं मांगता था इन्हीं के न होने के कारण अब तक दुखी था अब दुखी क्यों हूं अब तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए तुम्हारी भ्रांति टूटी तुम जिन कारणों से सोचते थे कि दुखी हो वो असली कारण नहीं थे तुम जो सोचते थे कि इतनी इतनी चीजें मेरे पास हो जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा अब तुम्हें पता चला कि वे सब चीजें हैं और सुख नहीं आया तो तुम्हारे सुख के संबंध का सारा विश्लेषण गलत था कुछ और चाहिए था जिससे सुख मिलता है कुछ भीतर जगना चाहिए उससे सुख मिलता है सुख बाहर की किसी शर्त के पूरे होने से नहीं मिलता सुख आत्म जागृति की छाया है सुख तो परमात्मा को मिलने से ही मिलता है और परमात्मा तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है मगर तुम बाहर दौड़े चले जाते तुमने पीट कर रखी है उसकी तरफ तुम परमात्मा को भी खोजने जाते हो तो बाहर जाते हो काशी काबा कैलाश तुम परमात्मा को भी खोजते हो तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तुम आंख बंद कब करोगे तुम अपने भीतर कब झांकोगे तुम खोजने वाले में कब खोजोगे ये तुम्हारे भीतर जो चेतना है जरा इससे संबंध बनाओ जरा इसमें जड़ें फैलाओ जरा इससे परिचय बनाओ बस इसके परिचय से ही सुख पैदा होता है संसार में ना तो सुख है ना हो सकता है न कभी हुआ है न कभी होगा सुख तो केवल तब होता है जब हमारा अंतरतम में छुपे मालिक से मिलन होता है जब तुम ही अनजान बनकर रह गए विश्व की पहचान लेकर क्या करूं जब न तुमसे स्नेह के दो कण मिले व्यथा कहने के लिए दो क्षण मिले जब तुम ही ने की सतत अवहेलना विश्व का सम्मान लेकर क्या करूं? जब तुम्ही अनजान बनकर रह गए विश्व की पहचान लेकर क्या करूं? एक आशा एक ही अरमान था बस तुम्ही पर हृदय को अभिमान था पर न जब तुम्ही हमें अपना सके व्यर्थ यह अभिमान लेकर क्या करूँ जब तुम ही अनजान बनकर रह गए विश्व की पहचान लेकर क्या करूं दू तुम्हें कैसे जलन अपनी दिखा दो तुम्हें अपनी लगन कैसे दिखा जो स्वरित होकर न कुछ भी कह सकें मैं भला वे गान लेकर क्या करूं जब तुम ही अनजान बनकर रह गए विश्व की पहचान लेकर क्या करूं सलब का था प्रश्न दीपक से यही मीन ने यह बात जीवन से कही हो विलक तुमसे ना जो फिर भी मिटें मैं भला वे प्राण लेकर क्या करूं जब तुम ही अनजान बनकर रह गए विश्व की पहचान लेकर क्या करूं अर्चना निष्प्राण की कब तक करूं कामना वरदान की कब तक करूं जो बना युगयुग पहली सा रहे मौन वह भगवान लेकर क्या करूं जब तुम ही अनजान बन कर रह गए विश्व की पहचान लेकर क्या करूँ परमात्मा से पहचान हो उससे थोड़ा नाता बने नेह नाता बने उससे थोड़े प्रेम का सूत्र जुड़े कच्चा धागा ही सही उसके प्रेम का और सुख की अनंत वर्षा हो जाती सारा संसार पाकर जो नहीं मिलता वो समाधि का एक क्षण पाके मिल जाता है संपदा भीतर है संपदा तुम लेकर आए हो सुख तुम्हारा स्वभाव है सुख को अर्जित नहीं करना है और सुख के लिए कोई शर्त पूरी नहीं करनी सुख बेसर्त है क्योंकि सुख स्वभाव है दुखी होना विभाव है सुखी होना सहज घटना है जैसे आग गर्म है यह उसका स्वभाव है। ऐसे मनुष्य आनंदित हो यह उसका स्वभाव आनंदित मनुष्य को देख के ये मत सोचना कि कुछ विशिष्टता हो गई आनंदित मनुष्य सामान्य मनुष्य सरल मनुष्य दुखी मनुष्य को देख के समझना कि कुछ गड़बड़ है कुछ विशिष्टता है दुखी आदमी असाधारण आदमी क्योंकि जो नहीं होना चाहिए उसने करक दिखा दिया सुखी आदमी तो वही कर रहा है जो होना चाहिए जैसे कोयल कूके गीत गाए इसको तुम कुछ विशिष्टता तो नहीं कहते हां कोयल एक दिन कौए की तरह कांव काव करने लगे तो अड़चन होगी मनुष्य का सुख एकदम सहज बात है जैसे वृक्ष हरे होते हैं और फूलों में गंध होती है और पक्षी पंख फैलाकर आकाश में उड़ते हैं ऐसा ही सुख मनुष्य का स्वभाव है इस स्वभाव को हमने सचिदानंद कहा है। इसके तीन लक्षण हैं सत, चित आनंद सत का अर्थ होता है जो है और कभी मिटेगा नहीं जो शाश्वत है चित का अर्थ होता है चैतन्य जागरण ध्यान समाधि और आनंद पराकाष्ठा है जो है और ध्यान मग्न है उसमें आनंद की सुवास उठती है सत बनो ताकि चित बन सको और जिस दिन तुम चित बने उसी दिन आनंद की सुवास उठेगी सत के वृक्ष पर चित के फूल लगते, आनंद की सुगंध बिखरती है क्या तुम्हारे पास है क्या तुम्हारे पास नहीं है इससे सुख का कोई लेना देना नहीं क्या तुम हो इससे सुख का संबंध है वस्तुएं कितनी ही इकट्ठी कर लो उनसे शायद तुम्हारी चिंताएं बढ़ जाएं परेशानियां बढ़ जाएं मगर सुख न बढ़ेगा उनसे दुख बढ़ सकता है जरूर मगर सुख के बढ़ने का कोई संबंध नहीं और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम चीजें छोड़ दो कि घर से भाग जाओ कि बाजार का त्याग कर दो नहीं मेरी बात गलत मत समझ लेना जो है ठीक है न छोड़ के भागने से कुछ होने वाला है न पकड़ने से कुछ होने वाला है तुम जहां हो वहीं रहो मगर तलाश भीतर शुरू करो बहुत हो चुकी बाहर की खोज अब भीतर आओ अब उससे पहचान हो जिससे पहचान हो जाती तो सब मिल जाता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 बात बंद हो जाती रुदन होता है कुछ बता नहीं सकती भगवन, आंख बंद होती है और बैठ जाती हूं आनंद भारती जीवन प्यारा ही हो सकता है क्योंकि जीवन परमात्मा है जीवन उस परम प्यारे की अभिव्यक्ति है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 उसके नाद से भरा है उसी की बीणा बज रही वही गाता है पक्षियों में वही बहता है सरिस में वही सागर में उत्तुंग लहरें उठाता है वही चांदारों में झांकता है जुगनू से लेकर सूर्जों तक उसी का प्रकाश है पापियों में भी वही बैठा है उतना ही जितना पुण्यात्माओं में रत्ती भर कम नहीं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 फिरदोस की बहारों में फिक्र ए तुबा के साख सारों में हाय मधोस रात का अफसू मैं जमीन पर हूं रूह तारों में जरा समझ आएगी तो तुम जमीन पे ना रह जाओगे जमीन पर भी रहोगे और तुम्हारी रूह तारों में होगी तुम फैलने लगोगे तुम्हारी आत्मा विराट होने लगेगी तुम में कमल खिलने लगेंगे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 जरा तुम खुलो जरा तुम जाग कर देखो जरा अपने तथाकथित साधु संन्यासियों से दी गई शिक्षा को हटाकर रखो एक किनारे फिर से आख खोलो फिर से पहचान लो प्रकृति की और तुम चकित हो जाओगे एक ही तू रागनी में है मधोस एक तू गुम है मस्तानों में थम कि गीत अपने बाजुओं पे मुझे लिए जाता है आसमानों में तुम्हें सब तरफ से उसका गीत घेर लेगा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 वचन से भी हटी ली शरद की चांदनी तुम्हारे नाम जैसी छलकते जाम जैसी मोहब्बत सी नसीली शरद की चांदनी अस्तित्व तो बड़े ही प्रीति कर सौंदर्य से भरा है यहां तो चांदनी ही चांदनी है यहां तो चांद ही चांद है यहां सब शीतल है सिर्फ तुम उत्तप्त ना रह जाओ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 और अगर अगली जिंदियों के कल भी चुक जाते हैं तुम कहते हो परलोक में होगा और आगे का कल मगर तुम कल पर टाले जाते हो तुमने कल्प पर परमात्मा को टाल के परमात्मा को झूठा कर दिया परमात्मा अभी यही इसी क्षण तुम्हारी आंख से जरा घूंगट सरके के हटाओ बुरके हटाओ ये घूंगट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 मैं तो उन पर बलिहार गई मैं उनको पाजक भूल गई अपने को स्वयं बिसार गई मैं तो उन पर बलिहार गई वे हार हार कर जीत गए मैं जीत जीत कर हार गई मैं तो उन पर बलिहार गई ऊषा उनकी पदलाली से हंस मेरी मांग समार गई मैं तो उन पर बलिहार गई परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है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 परमात्मा सामने खड़ा है लेकिन तुम कहते हो जब तक धनुष धनुष्बाण हाथ ना लोगे तब लग झुके ना माथ माथा हमारा झुकने वाला नहीं पहले धनुष धनुषाण लो हाथ तुम्हारी शर्तें तुम्हारी छोटे छोटे लोगों की शर्तें तो ठीक है ये तुलसीदास का वचन है तुलसीदास को ले गए कुछ मित्र कृष्ण के मंदिर में सब तो झुके तुलसीदास ना झुके उन्होंने कहा मेरा माथा नहीं झुकेगा मैं तो बस एक को ही जानता हूं धनुष्वाण हाथ में जो लेता अब उधर कृष्ण खड़े हैं बांसुरी बजाते मोर मुकुट बांधे कृष्ण नहीं जचते तुलसीदास को कैसा संकीर्ण चित्त है हमारे तथाकथित महात्माओं का आधी रामचंद्र जी को बांसुरी न बजाने दो धनुष्वाण ही लिए रहे 24 घंटे आदमियों को भी छुट्टी मिलती ओवर टाइम भी कभी खत्म हो जाता है लेकिन वो कहते हैं जब तक धनुष्माण हाथ ना लोगे मैं नहीं झुकूंगा मैं तो सिर्फ एक के सामने झुकता हूं धनुष्वाण वाले के जरा ख्याल करना आदमी झुकना जानता ही नहीं यह तो कह रहा है कि झुकूंगा भी तब जब मेरी शर्त पूरी हो यह झुकना भी सशर्त है इस झुकने में भी अहंकार है यह कहता है, मेरी शर्त पूरी करो तो मैं झुकू यह सौदा है साफ अगर झुकवाना हो मुझे अगर रस हो तुम्हें कि मैं झुकू तो मेरी शर्त पूरी करो मैं तो अपनी धारणा के सामने झुकूंगा यह अहंकार है तुम कैसे हो मुझे कुछ लेना देना नहीं अभी तुम बांस बजा रहे ये मोर मुकुट बांध कर खड़े हो खड़े रहो ये मेरी मान्यता नहीं मैं तो अपनी मान्यता के सामने झुकूंगा ले लो धनुष धनुषाण हाँ तुम्हें तो झुक जाऊं यही अड़चन है अब ये विचारे वृक्ष कैसे धनुष्माण हाथ ले ये सूरज कैसे धनुष्मान हाथ ले चांद तारे कैसे धनुष्मान हाथ ले कठिनाई और परमात्मा खड़ा है सूरज की तरह द्वार पर आकर मगर तुम न झुकोगे बाबा तुलसीदास नहीं झुके तो तुम कैसे झुकोगे धनुषवान लो हाथ फिर झुकूंगा अस्तित्व तो धनुषवान हाथ नहीं ले सकता और न बांसुरी हाथ ले सकता है। अस्तित्व तो कोई व्यक्ति थोड़ी है लेकिन हमने व्यक्ति की धारणा बना रखी कि परमात्मा कोई व्यक्ति है बस भटकते रहो तुम्हें कभी परमात्मा नहीं मिलेगा और अगर कभी मिल जाए धनुष धनुष्वाण हाथ लिए तो समझ रखना कि तुम्हारे मन की भ्रांति है तुम्हारी कल्पना का जाल है यह तुम्हारा सपना है यह तुमने इतने दिन तक सपना देखा है कि अब तुम खुली आंख भी देखने लगे हो यह दिवा स्वप्न है यह एक विभ्रांति है ये कोई परमात्मा नहीं है जो तुम्हारे भीतर आंख जब तुम बंद करते हो धनुष धनुष्वान लेके खड़ा हो जाता कि बांसरी बजाता है कि सूली पे लटका हुआ जीसस ये तो तुम्हारी मान्यता है और तुमने मान्यता को बचपन से इतना दोहराया इतना दोहराया इतना दोहराया कि दोहरा दोहरा के तुमने अपने को आत्म सम्मोहित कर लिया है अब तुम्हें दिखाई पड़ रहा है यह तुम कोई भी चीज इस तरह देख सकते हो जरा दोहराए चले जाओ दोहराए चले जाओ जिद किए चले जाओ कोई भी चीज तुम्हें ऐसी ही दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी तुम थोड़े प्रयोग करके देखो नागार्जुन के पास एक युवक गया और उसने कहा कि मुझे परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो गया है। उनकी छवि सामने खड़ी हो जाती आंख बंद करता हूं मंद मंद स्मित परमात्मा सामने खड़े बड़ा रसा था नागार्जुन ने कहा तुम एक काम करो नागार्जुन एक फकड़ साधु था अद्भुत साधु था जैसा गोरख ऐसा ही आदमी उसने कहा तू एक काम कर फिर पीछे बात करेंगे इस अनुभव की तू ये सामने जो छोटी सी गुफा है इसके भीतर बैठ जा और तीन दिन तक यही सोच कि मैं आदमी नहीं हूं भैंस उसने कहा क्या मामला क्यों सोचू नागार्जुन ने कहा अगर मुझसे कुछ संबंध रखना है कुछ समझना है तो ये करना पड़े एक छोटा सा प्रयोग है इसके बाद फिर रहस्य खोलूंगा तीन दिन वो आदमी बैठा रहा जिद्दी आदमी था जो भगवान की छवि तक को खींच लाया था भैंस में क्या रखा लग गया जोर से तीन दिन ना सोया ना खाया ना पिया भूखा प्यासा थका मांदा लड़ता ही रहा एक बात कि मैं भैंस एक दिन दो दिन दूसरे दिन वहां से भीतर से भैंस की आवाज सुनाई पड़ने लगी बाहर में गुफा से लोग झाँक के देखने लगे मामला क्या था तो आदमी ही मगर स की आवाज निकलने लगी रमाने लगा तीसरे दिन जब आवाज बहुत हो गई और नागार्जुन को बहुत विघ्न बाधा पड़ने लगी उसकी आवाज से तो नागार्जुन उठा अपने गुफा से गया और कहा कि मित्र अब बाहर आ जाओ वो बाहर आने की कोशिश किया लेकिन बाहर निकल ना पाए नागार्जुन ने पूछा बात क्या उसने कहा निकलू कैसे मेरे सीन दरवाजा छोटा है नागार्जुन ने उसे हिलाया कहा ना समझ ये मैंने तो इसलिए करने को कहा कि मैं समझ गया तुझे देख कर तो परमात्मा समझ रहा है तेरा आत्मसम्मोहन है अब देख तूने अपने को भैंस समझ ली तीन दिन में भैंस हो गया हुआ कुछ भी नहीं है तू वैसे का वैसा आदमी दरवाजा वही जैसा तू भीतर आया था वैसे का वैसा निकल बाहर आंख खोली थोड़ा चौका धक्का मारा उसको तो बाहर निकल आया लेकिन अभी उसके सिंग अटकने लगे थे तुमने देखा होगा अगर किसी सम्मोहित करने वाले को कभी मंच पर किसी जादूगर को तो सम्मोहित कर देता लोगों को सिर्फ उनको भाव बिठा देता मन में बस जो भाव बिठा देता वही वो करने लगते वैसा ही व्यवहार करने लगते जिसको तुमने धर्म के नाम से जाना है वह आत्म सम्मोहन से ज्यादा नहीं है वास्तविक धर्म समस्त सम्मोहन से मुक्त होने का नाम है और तब परमात्मा व्यक्ति नहीं तब परमात्मा समष्टि है तब परमात्मा इस सारे अस्तित्व का जोड़ मात्र है और तब अद्भुत